सरकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवा सरकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार साथियों कहानियों का कारवा कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे हरिशंकर परसाई की एक व्यंग कथा एक गोभक्त से भेंट एक शाम रेलवे स्टेशन पर एक स्वामी जी के दर्शन हो गए। गोरे ऊंचे और तगड़े साधु थे लाल चेहरा गिरवे रेशमी कपड़े पहने थे साथ में एक छोटे साइज का किशोर सन्यासी था उसके हाथ में ट्रांजिस्टर था और वो गुरु को रफी के गाने सुनवा रहा था मैंने पूछा स्वामी जी कहा जाना हो रहा है दिल्ली जा रहे हैं बच्चा स्वामी जी बात से दिलचस्प लगे मैं उनके पास बैठ गया वे भी बेंच पर पालथी मारकर बैठ गए सेवक को गाना बंद करने के लिए कहा कहने लगे बच्चा धर्म युद्ध छिड़ गया है गोरक्षा आंदोलन तीव्र हो गया है दिल्ली में संसद के सामने सत्याग्रह करेंगे मैंने कहा स्वामी जी ये आंदोलन किस हेतु चलाया जा रहा है स्वामी जी ने कहा तुम अज्ञानी मालूम होते हो बच्चा अरे गौ की रक्षा करनी है गौ हमारी माता है उसका वध हो रहा है वध कौन कर रहा है विधर्मी कसाई कर रहे हैं बच्चा उन्हें वध करने के लिए गौ बेचते कौन है वे आपके सधर्मी गोभक्त ही है ना सो तो है पर वे क्या करें एक तो गाय व्यर्थ खाती है दूसरे बेचने से पैसे मिल जाते हैं मैंने कहा यानी पैसे के लिए माता का जो वध करा दे वही सच्चा गोपूजक हुआ स्वामी जी मेरी तरफ देखने लगे बोले तर्क तो अच्छा कर लेते हो बच्चा पर यह तर्क की नहीं भावना की बात है इस समय जो हजारों गोभक्त आंदोलन कर रहे हैं उनमें शायद ही कोई गौपालता हो पर आंदोलन कर रहे हैं ये भावना की बात है स्वामी जी से बातचीत का रास्ता खुल चुका था उनसे जम कर बातें हुई जिसमें तत्व मंथन हुआ जो लोग तत्व प्रेमी हैं, उनके लाभार्थ वार्तालाप नीचे दे रहा हूँ तो सुनिए स्वामी और बच्चा के बीच बातचीत स्वामी जी आप तो गाय का दूध पीते ही होंगे नहीं बच्चा हम भैंस के दूध का सेवन करते हैं गाय कम दूध देती है और वो पतला होता है भैंस के दूध की बढ़िया गाड़ी मलाई और रबड़ी बनती है तो क्या सभी गो भक्त भैंस का दूध पीते हैं? हाँ बच्चा लगभग सभी पीते हैं। तब तो भैंस की रक्षा हेतु तो आंदोलन करना चाहिए भैंस का दूध पीते हैं, मगर माता गौ को कहते हैं जिसका दूध पिया जाता है वही तो माता कहलाएगी यानी भैंस को हम माता नहीं बच्चा तर्क ठीक है पर भावना दूसरी है स्वामी जी हर चुनाव के पहले गो भक्ति क्यों जोर पकड़ती है इस मौसम में कोई खास बात है क्या बच्चा जब चुनाव आता है तब हमारे नेताओं को गोमाता सपने में दर्शन देती है कहती है बेटा चुनाव आ रहा है अब मेरी रक्षा का आंदोलन करो देश की जनता भी मूर्ख है मेरी रक्षा का आंदोलन करके वोट ले लो बच्चा कुछ राजनीतिक दलों को गोमाता वोट दिलाती है जैसे एक दल को बैल वोट दिलाते हैं तो ये नेता एकदम आंदोलन छेड़ देते हैं और हम साधुओं को उसमें शामिल कर लेते हैं हमें भी राजनीति में मजा आ जाता है बच्चा तुम हमसे ही पूछ रहे हो तुम तो कुछ बताओ तुम कहाँ जा रहे हो स्वामी जी मैं मनुष्य रक्षा आंदोलन में जा रहा हूँ ये क्या होता है बच्चा स्वामी जी जैसे गाय के बारे में मैं अज्ञानी हूँ वैसे ही मनुष्य के बारे में आप पर मनुष्य को कौन मार रहा है स्वामी जी इस देश के मनुष्य को सूखा मार रहा है अकाल मार रहा है महंगाई मार रही है मनुष्य को मुनाफा खोर मार रहा है काला बाजारी मार रही है भ्रष्ट शासन तंत्र मार रहा है सरकार भी पुलिस की गोली से चाहे जहां मनुष्य को मार रही है स्वामी जी आप भी मनुष्य रक्षा आंदोलन में शामिल हो जाइए ना नहीं बच्चा हम धर्मात्मा आदमी है हमसे ये नहीं होगा एक तो मनुष्य हमारी दृष्टि में बहुत तुच्छ है ये मनुष्य ही तो है जो कहते हैं मंदिरों और मठों में लगी जायदाद को सरकार जब्त कर ले बच्चा तुम मनुष्य को मरने दो गांव की रक्षा करो कोई भी जीवधारी मनुष्य से श्रेष्ठ है तुम देख नहीं रहे हो गोरक्षा के जुलूस में जब झगड़ा होता है तब मनुष्य ही मारे जाते हैं एक बात और है बच्चा तुम्हारी बात से प्रतीत होता है कि मनुष्य रक्षा के लिए मुनाफाखोर और कालाबाजारी के खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा हमसे ये नहीं होगा यही लोग तो मंदिरों मठों और गोरक्षा आंदोलन के लिए धन देते हैं हम इनके खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं खैर छोड़िए मनुष्य को गोरक्षा के बारे में मेरी ज्ञान वृद्धि कीजिए एक बात बताइए मान लीजिए आपके बरामदे में गेहूँ सूख रहे हैं तभी एक गोमाता आकर गेहूँ खाने लगती है आप क्या करेंगे बच्चा हम उसे डंडा मारकर भगा देंगे पर स्वामी जी वो गोमाता है पूज्य है बेटे के गेहूं खाने आई है आप हाथ जोड़कर स्वागत क्यों नहीं करते कि आ माता मैं कृतार्थ हो गया सब गेहूं खा जा बच्चा तुम हमें मूर्ख समझते हो नहीं मैं आपको कुभक्त समझता था सो तो हम हैं पर इतने मूर्ख भी नहीं है की गाय को गेहूँ खा जाने दे पर स्वामी जी ये कैसी पूजा है कि गाय हड्डी का ढांचा लिए हुए मोहल्ले में कागज और कपड़े खाती फिरती है और जगह जगह पिटती है बच्चा ये कोई अचरज की बात नहीं है हमारे यहाँ जिसकी पूजा की जाती है उसकी दुर्दशा कर डालते हैं। यही सच्ची पूजा है नारी को भी हमने पूज माना और उसकी जैसी दुर्दशा की सो तो तुम जानते ही हो स्वामी जी दूसरे देशों में लोग गाय की पूजा नहीं करते पर उसे अच्छी तरह रखते हैं और वो खूब दूध देती हैं। बच्चा दूसरे देशों की बात छोड़ो हम उनसे बहुत ऊंचे हैं। देवता इसीलिए सिर्फ हमारे यहाँ उतार देते हैं दूसरे देशों में गाय दूध के उपयोग के लिए होती है हमारे यहाँ वो दंगा करने आंदोलन करने के लिए होती है हमारी गाय और गायों से भिन्न है स्वामी जी और सब समस्याए छोड़ कर, आप लोग इसी काम में क्यों लग गए हैं इसी ऐसी सबका भला हो जाएगा बच्चा अगर गौरक्षा का कानून बन जाए तो ये देश अपने आप समृद्ध हो जाएगा फिर बादल समय पर पानी बरसाएंगे भूमि खूब अन्न देगी और कारखाने बिना चले ही उत्पादन करेंगे धर्म का प्रताप तुम नहीं जानते अभी जो देश की दुर्दशा है वो गौ के अनादर का ही परिणाम है स्वामी जी पश्चिम के देश गौ की पूजा नहीं करते बल्कि गौ का मांस खाते है फिर भी समृद्ध है उनका भगवान दूसरा है बच्चा उनका भगवान इस बात का ख्याल नहीं करता और स्वामी जी रूस जैसे देश भी गाय को नहीं पूछते पर समृद्ध है उनका तो भगवान ही नहीं है बच्चा उन्हें दोष नहीं लगता यानी भगवान रखना भी एक झंझट ही है वो हर बात का दंड देने लगता है तर्क ठीक है बच्चा पर भावना गलत है स्वामी जी जहाँ तक मैं जानता हूँ जनता के मन में इस समय गुरक्षा नहीं है महंगाई और आर्थिक शोषण है जनता महंगाई के खिलाफ आंदोलन करती है जनता आर्थिक न्याय के लिए लड़ रही है और इधर आप गोरक्षा आंदोलन लेकर बैठ गए हैं। इसमें कोई तुक है क्या बच्चा इसमें तुक है तुम्हें अंदर की बात बताता हूँ देखो जनता जब आर्थिक न्याय की मांग करती है तब उसे किसी दूसरी चीज में उलझा देना चाहिए नहीं तो वो खतरनाक हो जाती है जनता कहती है हमारी मांग है महंगाई कम हो मुनाफाखोरी बंद हो वेतन बढ़े शोषण बंद हो तब हम उससे कहते हैं कि नहीं तुम्हारी बुनियादी मांग गुरक्षा है आर्थिक क्रांति की तरफ बढ़ती जनता को हम रास्ते में ही गाय के खूंटे से बांध देते हैं ये आंदोलन जनता को उलझाए रखने के लिए होते हैं। स्वामी जी किसकी तरफ से आप जनता को इस तरह उलझाए रखते हैं अरे बच्चा जनता की मांग का जिन लोगों पर असर पड़ेगा उसकी तरफ ऐसी यही धर्म है एक उदाहरण देते है बच्चा ये तो तुम्हें पता ही है कि लूटने वालों के ग्रुप में सभी धर्मों के सेठ शामिल हैं और लूटे जाने वाले गरीब मजदूरों में भी सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं मान लो एक दिन सभी धर्मों के हजारों भूखे लोग इकट्ठे होकर हमारे धर्म के किसी सेठ के गोदाम में भरे अन्न को लूटने के लिए निकल पड़े सेठ हमारे पास आया कहने लगा स्वामी जी स्वामी जी कुछ करिए ये लोग तुम्हे तो सारी जमा पूरी लूट लेंगे आप ही बचा सकते हैं आप जो कहेंगे सेवा करेंगे बच्चा हम उठे हाथ में एक हड्डी ली और मंदिर के चबूतरे पर खड़े हो गए जब वे हजारों भूखे गोदाम लूटने का नारा लगाते हुए आए तो मैंने उन्हें हड्डी दिखाई और जोर से कहा किसी ने भगवान के मंदिर को भ्रष्ट कर दिया वह हड्डी किसी पापी ने मंदिर में डाल दी विधर्मी हमारे मंदिर को अपवित्र करते हैं हमारे धर्म को नष्ट करते हैं हमें शर्म आनी चाहिए मैं इसी क्षण ऐसी यहाँ उपवास करता हूँ मेरा उपवास तभी टूटेगा जब मंदिर की फिर से पुताई होगी और हवन करके उसे पुनः पवित्र किया जाएगा बस बच्चा वो जनता जो इकट्ठी होकर सेठ से लड़ने आ रही थी वो धर्म के नाम पर आपस में ही लड़ने लगी मैंने उनका नारा बदल दिया जब वे लड़ चुके तब मैंने कहा धन्य है इस देश की धर्म पारायण जनता धन्य है अनाज के व्यापारी सेठ लाला जी उन्होंने मंदिर की शुद्धि का सारा खर्च देने को कहा है बच्चा जिस सेठ का गोदाम लूटने भूखे लोग जा रहे थे वो उसकी ही जय बोलने लगे बच्चा ये है धर्म का प्रताप अगर इस जनता को गोरक्षा आंदोलन में न लगाएंगे ये रोजगार प्राप्ति के लिए आंदोलन करेगी तनख्वाह बढ़वाने का आंदोलन करेगी मुनाफाखोरी के खिलाफ आंदोलन करेगी जनता को बीच में उलझाए रखना हमारा काम है बच्चा स्वामी जी आपने मेरी बहुत ज्ञान वृद्धि की एक बात और बताइए कई राज्यों में गोरक्षा के लिए कानून है बाकी में लागू हो जाएगा तब ये आंदोलन भी समाप्त हो जाएगा आगे आप किस बात पर आंदोलन करेंगे खरे बच्चा आंदोलन के लिए बहुत विषय है सिंह दुर्गा का वाहन है उसे सर्कस वाले पिंजरे में बंद करके रखते हैं, और उससे खेल कराते हैं यह धर्म है सब सर्कस वालों के खिलाफ आंदोलन करके देश के सारे सर्कस बंद करवा देंगे फिर भगवान का एक अवतार मत्स्य अवतार भी है मछली भगवान का प्रतीक है हम मछुआरों के खिलाफ आंदोलन छेड़ देंगे सरकार का मछली पालन विभाग बंद करवाएंगे बच्चा लोगों की मुसीबतें तो तब तक खत्म नहीं होगी जब तक लूट खत्म नहीं होगी एक मुद्दा और भी बन सकता है बच्चा हम जनता में ये बात भी फैला सकते हैं कि हमारे धर्म के लोगों की सभी मुसीबतों का कारण दूसरे धर्म के लोग है हम किसी न किसी तरह जनता को धर्म के नाम आरोप उलझाए रखेंगे बच्चा इतने में गाड़ी आ गई स्वामी जी उसमें बैठकर चले गए बच्चा वहीं रह गया सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानियों का कारवा